गयक पद चार रामचंद्र की संख्या छब्बीस के बाद ही बन कट दसानन गया अब मारी मृग भयऊेत्र कथु भरणी न जाय कनक देह मन रचित बनाई सीता परमुचिर्मगुदेखा संगय गुमनोवर वेशा सुनऊ देवर भुवीर कृपालाई मृग कर सुंदर झाला सत्य संग प्रभु बधि करे आनऊ चर्म का वैदिक भूपति जानस सब कारण सब कारण हरसिसुर काज हरसिसुर काज शिशुर लोक कटि पर बाधा सर सल छाप रु सिर सर साधा सब लक्ष्मण कहा सुम घाई सिरक विपिनने स्र बहू आई भाई सीता के री कर उवेक बल समय समय विचारीोक चला मृग भारी धाये राम सरापन साजी राम साजी नित शिव ध्यान पावा शिव तो पावा माया तो धावा तो माया मृगपाचे तो धावा सभू तो निकट पुनि दु का प्रगटत दुरत करतल बुरी प्रयल दूरी यही पक राम कठिन सर शरमारा धरनी पर ऊ करि घोर पुकारा लक्ष्मण कर प्रतिम पाचे पाछे पाचे ऋषि मन मामा प्राण तजत प्रगट सिंहा सुमृ श्री राम समेत सुनिहा अंतर प्रेमता प्रेम सुपाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना विपुल सुमन सुर बरसई गा वहीं प्रभुगुन गात निज पद दीन यसुरहूँ दीन बंधु रगुनाद बंदु रुना दुखिया है। आप स्मरण करें कि रावण मारीच को लेकर के पहुंच गया। और वहां उसने अपना जहाज उतारा और मारीच से कहा कि अब जाओ तुम स्वर्ण के कपट में बन जाओ तो मारिश जो वहां चला अब जहां भगवान राम लक्ष्मण सीता की कुटिया थी उसके सामने वो पहुंचा हिरण बन करके पहुंचा तो ही निकट निकटताना में गएक बन के पास वो पहुंचा पास पहुंचने के माय ये है कि वो बिल्कुल कुटिया के सामने ऐसे नहीं पहुंचा श्रावण तो के जहाज दिखाई पड़ जाए लोगों इसलिए अपने आप को छुपाए रखने के लिए थोड़ा दूर ही उसने उतरा तब मारीच कपट मृग भयू मारीच को उसने भेजा तो कब मारीग हो गया कपट हो गया तो मैंने उसमें मृग बन गया कपट से मग बन गया <coughs> ये तारीफा तो अति विचित्र कर्ण न जाई तो कहते हैं वो बड़ा ही विचित्र सुंदर वो उसका बन गया अब ये तो बात बार बार कैसे चले आ रहे हैं तो ध्यान में रखनी चाहिए कि रामचरितमानस एक और कथा है और दूसरे तरफ अध्यात्म का ग्रंथ है इतिहास को देखें तो एक देख पृथ्वी देखें और आध्यात्मिक ग्रंथ को देखें तो दूसरी दृष्टि से देखें इतिहास जब देखें तब इस प्रकार जब न देखें कि वो एक मारिश था जो कि हिरण बन गया ये इतिहास के दृष्टि से इसे मान करके न करें इतिहास के माने अगर यही घटना घटी तो ऐसा समन्वय कि रामा की छाप आकर के वहां पर दंडकारण के पास आकर कहीं छपा रहा और किसी समय कोई हिरण वहां जंगल में तमाम रहते हैं वो कोई हिरण सामने आ गया और तो बस उस तो हिरण को मारने के लिए भगवान शिकार के लिए स्कूल चल दिए बीच तो में आवश्यकता करके राम आकर कुछ को आरम कर दिया ये तो ऐतिहासिक रूप से बोलेंगे तो इस प्रकार से बोले <coughs> लेकिन जब उसे आध्यात्मिक रूप दिया तो कुछ बातें विचित्र बतानी पड़ती है मैंने जो लौकी घटनाओं के अंतर्गत नहीं आती वो बातें बतानी पड़ती है इसलिए इसको जब आध्यात्मिक रूप दिया तब ये कहा कि मारी जो एक निकाचर है <coughs> और वो अपना रूपांतर रूप बदल करके मृग रूप बन जाता है तो आध्यात्मिक रूप से ये संभव है ये संभावना उन व्यक्तियों को समझ आ जाएगी जो अपने हृदय में देख सकते हैं कि तो उनकी वृत्तियां किस प्रकार से बदलती हैं एक ही वृत्ति बदल करके दूसरा रूप धारण कर लेती है एक समय कामना की वृत्ति मन में उत्पन्न हुई और फिर जहां देखते कामना में बाधा पड़ी तो उसने क्रोध का रूप कर लिया तो कामना के प्रति क्रोध कर उसको क्रोध कैसे बन गई अब इस बात को जो लोग समझते होंगे और देख सकते हैं अपने अंदर कि काम एक क्रोध है तो जो काम है वही क्रोध है वही रूपांतर करके क्रोध रूप हो जाता है ऐसा अगर समझने की सामक है तो ये समझ सकता है कि अपने अंदर की ये वृत्तियां जो है आश्री वृत्तियां ये भी अपना हैं और जो दैवी वृत्तियां हैं जो दिव्य को दस्टी के अंदर हैं वो हो दैवी संपत्ति भी व्यक्ति के है तो दैवी वो है वो भी अपना रूप बदल लेते हैं इसलिए आपको पसंद है कि देवता लोग वो भी अपना रूप बदल लेते हैं महाभारत में देखते हैं कि इंद्र जो है वो हो एक ब्रह्मा का रूप धारण करके कर्ण के सामने आ गए तो इंद्र मानव एक अपनी आंतरिक वृत्ति है तो वो वृत्ति ब्राह्मण स्वरूप धारण करके इंद्र के सामने आ गए उसने रूप बदल लिया इन देवता है तो वो भी अपना रूप बदल सकते हैं ये असुर जो है ये मारीस है और अमण है ये सब और और भी जितने ये है असुर ये सब असुर हैं ये आतरी मृतियां हैं ये भी अपना रूप बदल सकते हैं इसलिए यदि आध्यात्मिक दृष्टि देखें तो ये असंभव नहीं है बल्कि संभव ही नहीं है बहुत ही सुंदर बात है इस आध्यात्मिक बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि देखो कैसे कैसे हमारे अंदर की बढ़ती अमरलती रहती हैं क्या क्या विकार कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं कहाँ कब हैं पर उनका रूपांतर कैसे होता है ये सब अपने भीतर देखने का अभ्यास है तो जब अपने इनमें कथाओं में ग्रंथों में अजीब बातें कही जाती हैं जो बातें के संभव नहीं है घटना जिनकी चीजें स्वरूप तो नहीं घट सकती हो ही नहीं सकती बातों को जब बताते हैं तब इसके माने है कि अब आप इतिहास की तरफ न ध्यान दो बल्कि आप अपने अंदर आध्यात्मिक राष्ट्र को समझने का प्रयास करो ये कहना चाहते हैं लेकिन जिनको के अध्यात्म से कोई मतलब नहीं जिनको इससे कोई मतलब नहीं कि अपने अंदर आश्री वृत्तियां होती हैं दैवीय वृत्तियां होती हैं फिर उसके बाद मन भी है बुद्धि भी है साक्षी चैतनेवी है आत्मा है इन सबसे कोई मतलब नहीं उनको तो फिर तो ये सब लगेगी सिर्फ झूठी बातें लिखी हुई हैं वो तो एकमात्र इतिहास ही देखेंगे और इतिहास को समझ करके उसके ऊपर आरोप लगाएंगे एक जागे से झूठी बातें लिखी हुई तो है तो ऐसा नहीं होता है बस वहीं तक उनकी बुद्धि टक्कर रह जाएगी वो इसका नहीं समझ सकते तात्पर्य भाव उनका नहीं समझ सकते तो ये बात ध्यान में रखें हम चले बारे बार आते हैं इस बात को तो कि अच्छी तरह से हृदय में रहना चाहिए ये बात चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो चाहे वाल्मीकि रामायण हो चाहे तुलसी रामायण हो ये इतिहास ग्रंथ अपने साहित्य जो है सब है ये वैदिक साहित्य है पौराणिक साहित्य है उसके बाद ऐतिहासिक साहित्य भी है इतिहास में रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ कहलाते हैं लेकिन ये दोनों इतिहास ग्रंथ मेरे इतिहास नहीं है बल्कि आध्यात्मिक रूप इनको दे दिया जब इनको ऋषियों ने मुन्नियों ने इस इतिहास को लिखा तो उनको संसार की बाहिक घटनाएं भौतिक घटनाएं को और आध्यात्मिक घटना प्रधान बना करके उस कथा का उन्होंने वर्णन किया उसके साथ साथ बहुत सी शिक्षाएं मिलती जाती हैं इन ऐतिहासिक घटनाओं में नीति की बातें धर्म की बातें कौन उसने क्या किया उसका क्या परिणाम हुआ किसको क्या करना चाहिए कैसे रहना चाहिए क्या सही जीवन का रास्ता है क्या गलत रास्ता है ये सब सब बातें उसी इतिहास के द्वारा समझाने में विशेष ध्यान दिया केवल घटनाओं घटनाओं का वर्णन करके नहीं रह गए बार बार जान बुझ करके इस बात को कहा कि जैसे ऐसा होता की ये आप आज इस दिन देखते हैं देखो, आप देखो अब कोई बिजली चोरी करता है तो उसकी क्या दशा अब ये कहना है तो इतिहास कहना होती कह सकते हैं रामण में जो वो एक सन्यासी का रूप बनाकर करके सीता जी के पास जाता के ले आया बात खत्म हो गई तो जात की बात इतनी है लेकिन जब कोई व्यक्ति जब कोई ऋषि मुनि महात्मा कोई इस बात को कहेगा तब ये तो कहेगा कि रावण ने जो है वो चोरी को समय करके देश बना करके और चोरी से सीता जी को ले गया लेकिन उसके साथ ये गएगा देखा चोरी जब कोई करता है तो सीखता होती है कैसे उसके भाई हो जाते हैं कैसे डरता है कैसे परेशान होता है कैसे उसकी ये होती है ये सब बातें वो ज्यादा कहेगा घटना तो कम कहेगा और उसके, उसके, उसके पीछे जो है वो शिक्षा की बात जो है वो वो ज्यादा बोलेगा तो रामचंद्र भाई ये, ये इतिहास ग्रंथ रामायण हो महाभारत हो उनमें सब में यही बात देखते हैं कि उसमें शिक्षा की बातें ज्यादा है तो ऐसे यहां पर ये कहते हैं कि वो तब कपट मृग भयु मारी उसने जो वो हो कपट से मृग रूप धारण उसने कर लिया और अच्छे चित्र के जो बार नज और कहते हैं वो बड़ा ही विचित्र था अब वो कपट में जब स्वर्ण का मृग बना तो कैसा बना बड़ा ही विचित्र बना बड़ा सुंदर बना कनक दे मणि रचित्र बनाई स्वर्ण का तो शरीर बन गया और मणिया बीच बीच में उसकी जड़ी हुई दिखाई दे शरीर में इस प्रकार का एक सुंदर शरीर उसका ऐसा मृग बन गया जैसा भी मृत दुनिया में कहीं देखा न जाए ऐसा बड़ा सुंदर मृग तो अब देखने को तो सभी ने देखा उसको मृग को भगवान राम ने भी देखा लक्ष्मण ने भी देखा सीता जी ने देखा लेकिन अब सीताजी ने क्या किया कि सीता परम और चरित देखा ऐसा लगता है कि वो जी ने देखा तो ऐसे कर सीत का परम और चरित मग देखा हम हम कहने चाहते हैं कि सीताजी का ध्यान अगर ज्यादा आकृष्ट होगा यहाँ लक्ष्मण जी का वन नहीं है लेकिन लक्ष्मण जी ने भी देखा सोने का मृग एक सोने का मृग आ गया है आज अपने वन ऐसे ऐसा इसके दूसरे बन में है ऐसा मृग कभी देखा। नहीं देखा लक्ष्मण जी ने भी देखा तो जब सीता जी ने कहा कि अरे ये तो बहुत सुंदर मृग है इसकी इसका मार करके मिक्चर में लावे अथवा इसको पकड़े पालें ये बहुत अच्छा मृग है ये लक्ष्मण जी ने विरोध किया यहां पढ़ना मुझका नहीं है लेकिन लक्ष्मण जी ने विरोध किया अरे कहा भगवान राम से अरे भगवान कहीं सोने का मर्ग थोड़ा होता है दुनिया में ये लग रहा है सोने का देश में कोई जाल जंजाल है कुछ ऐसे करके लक्ष्मण जी ने समझ गए लक्ष्मण जी कैसे सोने होने का मर्ग नहीं होता लेकिन सीता देखे मैं नहीं वो तो है सोने का वो तो बहुत सुंदर है हमें बहुत सुंदर लगता ना है न भी सोना वो तो, तो सोने जैसा तो लगता ही है हमें बहुत तो अच्छा लगता, लगता है ये चला तो सीता परमरुचर मृ देखा, देखा अंग अंग सुमनोवर देखा तो उसका प्रत्येक अंग सुंदर है अंग अंग बड़ा मनम देव रघ सोनम देव रघुवीर कृपाला अस्पताजी ने भगवान राम से कहा कि हे रघुवीर हे कृपाल अभी जो है वो समयपूर्ण होते हैं रघुवीर के बने आप तो बड़े शक्तिशाली है और उसको को पकड़ सकते हो मार सकते हो आप आज कभी रघुवीर हैं और कृपाल हमारे ऊपर कृपा करो अगर हमारे मन में इसा आ गई है कि ऐसा सोना चंद्र हमें मिले या फिर सारा मिले तो आप जो हमारे ऊपर कृपा करो कृपा कर सकते हो तो सुनो देव रघुवीर कृपाला यही वर्ग करा सुंदर छाला इस हिरण की जो छाल जो है बहुत सुंदर है, है। <coughs> तो सीता जी ने तो ये कहा आपकी हिरण को आप मारो और मार करके इसके सोने की जो छाल मृतरम है इसका वो निकाले और फिर तो वो जो उससे बैठने के लिए आसन तथा तो स्वर्णम आसन बनकर तैयार होगा स्वर्ण का तो आप देखो इसमें एक तो ये आचार्य लोग ये भी दिखाते जाते हैं कि वैसे तो स्त्री पुरुष सभी समान है लेकिन स्वभाव में थोड़ा बहुत अंतर होता है उस अंदर को भी बढ़ाते जाते हैं कि देखो स्त्रियों में जो है ये है ये है जो ऊपरी ऊपरी दिखावट चमक धमक इसके प्रति उनका विशेष आकर्षण होता है अगर घर में है, एक पुरुष अकेला रहता हो तो वो देखोगे कुछ ज्यादा डेकोरेशन फैकोरेशन भी चक्कर में नहीं होगा लेकिन अगर एक स्त्री आ जाए घर में तो फिर देखो इसको संभालो इसे पूछो इसे ऐसा करो इसको ऐसा टांगो इसको ऐसा बनाओ इसको ऐसा करो इसको ऐसा करो, करो, करो बस उसका दिमाग उसमें उसमें लगेगा तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं ये तो स्वभाव है भगवान के बनाए जैसे प्राणी है और उनके सबके बनाए जो स्वभाव हैं तो ऐसे सीता को लगा कि हम जिस मृग चरण वगैरह का प्रयोग करते हैं तो साधारण से हैं और अगर इसका होगा तो बड़ा सुंदर लगेगा और सुंदर लगेगा ठाक हो जाएगा फिर क्या कहने फिर तो हम तो सोने तो के चरण के बैठे हुए दिखाई देते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसे करके पिताजी को तो वहां लगता है तो कहते हैं यही मृग कर सुंदर छाला अब गोस्वामी चौथे संक्षेप कहते हैं इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं करते लेकिन सीताजी ने भगवान राम से ये कहा कि आप इसको अगर पकड़ करके लाओ तो भी अच्छा है पहले से पकड़ने की कोशिश करो और पकड़ के लाओ तो इसको पालेंगे बांध करके रखेंगे आप बांध के लाओ उसको और फिर इसको जब बांध के लाएंगे तो फिर इसको हम पालेंगे अपने आश्रम में तो बहुत सुंदर एक अपने आश्रम की एक शोभा बनेगी और ये अगर पकड़े में ना आए तो इसे मार दो तो इसका भी अच्छा रहेगा वही काम बनाएंगे दो में से कुछ भी करो इसमें सकार क्यों बन जाए करो सीता पिताजी ने सुझाव दिया भगवान राम को तो भगवान राम पर उसको मज को अब भगवान राम उसके पीछे दौड़ते हैं सब क्यों दौड़ते हैं तो सत्य तो संघ प्रभु बध कर ही पिताजी थी कहते हैं कि हे भगवान इसको आप बध कर के ही इसको उसको मार करके आना चर्म कहा कि बैदे इसको इनको लालच का कर जो है ये ले आओ आप इसकी कम्र तो शारा बनाई जाएगी जानक सब कारण तो भगवान का सब कारण समझते हुए कि देवताओं का संघार करने के लिए वो पाय बंदा है सीता जी के हरण आ गया है इसलिए सब जानते हुए उसे हर सुरक्षा जो समारण अब देखो वो हिरण लेने के लिए नहीं गए वो देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान बनते अब देखो एक ही कार्य में एक व्यक्ति एक बार सोचता है और दूसरी व्यक्ति दूसरी, दूसरी बात सोचता है सीता जी सोचती है कि मृग शर्मा भगवान राम जाते हैं उसके पीछे तो सोचते हैं चलो इसके देवताओं का काम बनेगा तो भगवान राम जो है उस मृगश्वर के पीछे दौड़ते हैं अब जाते हैं तो उठे हरसुरारण मृग लोग कठि तरीकर बांधा उस एवन को देखा कि किधर जा रहा है तो दुष्ट उसके रखी भगवान ने किधर कि जाता है और अपना उन्होंने अपने कमर कसी और धनुषा हाथ में लिया करतल चाप रुचिर सांधा उठाया और करतल रुचिर चाप रुसर और रुचिर सांधा भगवान ने सब घूमती है भी बड़े सुंदर हैं उनका धनुष भी बड़ा सुंदर है उनका बाढ़ भी बड़ा सुंदर है भगवान ने वो सब संभाला और उसको लेकर के की पीछे चले अब आप देखिए वैसे भगवान जो कुछ करते हैं सब प्रयोजन है जैसे इसमें ये बता दिया कि उठे हरसुरहारण भगवान जो है देवताओं का कार्य करने के लिए उठे नहीं तो कोई उठने की जरूरत नहीं थी आपको याद है कि चित्रकूट में जयंत आया और उसमें सीता जी के पैरों में चोट मारी तो भगवान को जयंत के पीछे दौड़ना नहीं पड़ा नहीं में भगवान तौरते जयंत के पीछे चलाओ इसका पीछा करो उन्होंने क्या किया वहीं बैठे बैठे एक सीत का बाण मारा और वो चल दिया पीछे पीछे जयंत मारते फिर बाण के पीछे लगा रहा अगर भगवान चाहते तो वही बैठे रहते हा? और सीता जी वही बैठी रहती है लक्ष्मण बने रहते एक बाण मारते वो बाढ़ लक्षण लेता पीछे मारित के पीछे पीछे जहां कहीं मारिशा भागता, भागता जाता कहीं न कहीं जाकर के वो बाढ़ मारी से लग जाता और पानी मर जाता लेकिन भगवान ने वो कार्य यहां नहीं किया तो क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसे वो अपना बाण क्यों ही छोड़ा वहीं बैठे बैठे कहते हैं कि उठे हर ससुर का वहां से मार देते तो कैसे रावण सिता का होकर तो इसलिए भगवान राम ने जानबूझ करके रावण को मौका दिया जानबूझ करके मौका दिया कि वो सीता जी का हरण कर लिया है नहीं तो कैसे हरण कर सकता था उनसे कर ही नहीं सकता था और जब अग्नि में सीता जी को प्रवेश कर दिया तभी भगवान ने सोच लिया था कि सीता हरण कराना है।, है जब कराना तभी जाकर के आगे चल करके इनके स्थलों से हमारा युद्ध होगा और नहीं तो युद्ध क्या होगा उसी समय से पता चलता है कि जो कुछ राम तीन चाहे तो हो करे अन्यथाई तो ही भगवान जो करना चाहते हैं तो वैसे योजना बनती जाती है वैसे ही होता चला जाता है रावण की बुद्धि में वैसे ही आ जाता है वैसे और और लोगों की बुद्धि में आ जाता है उसी प्रकार से होता चला जाता है ये सब भगवान की बात में वो अगर कोई आलोचना करने कोई खड़ा हो जाए तो इस प्रकार से कर सकता है तो भगवान राम को जाने की जरूरत थी वही बैठे बैठे बाल मार देते तो, तो उसको बाढ़ न लगता उसको जंत के लगा जाकर करके तो प्रश्न ही लग सकता था ऐसे करके प्रश्न कर सकते हैं तो उसका ऐसा है तो ये तो सीता हरण कैसे हो सकता था तो सीता जी सीता का होता और है। है तो और अच्छा है तत्काल तो ऐसा लगता है कि सीता का होता तो गाय भी सीता रोती और गाय बाम फिर उसके बाद घूमते फिरते रोते फिरते वो सारी समस्या जानबूझ करके इन्होंने अपने सिर पर ली ये तो कुछ नहीं होता अरे वो तो कुछ नहीं होता लेकिन फिर रावण कैसे मरता अकेले रावण की बात नहीं फिर उसके साथ में इसमें निशाचनों को सबको मारना है साथ से सबका जिन्होंने सांज जुटना है उसको सबको कर समाप्त करना है वो सब कैसे होता इसलिए सच्ची सब जानबूझ करके ये रणनीति है रणनीति <coughs> देखेंगे राजनीति में फिर राजाओं के साथ में फिर एक रणनीति भी हुआ करती है तो अब अगर रामचरित मानस जैसे ग्रंथ इनको देख करके महाभारत का ग्रंथ और रामचरित मानस ग्रंथ इनको पढ़ करके ए, लोगों ने लिखे भी हैं ग्रंथ लिखे हैं राजनीति के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं और ये बताया कि भारतीय राजनीति क्या है रणनीति क्या है ये उन लोगों ने खोज किए हैं सब दूसर वर्क बहुत सा हुआ इस प्रकार का और इस प्रकार के ग्रंथ उपलब्ध हैं लेकिन लिखा हुआ सब है विद्वान तो तमाम सरकार करते भी हैं लेकिन जिनको उनके पढ़ने की जिन लोगों को रुचि है वे तो सब उसको पढ़ते हैं उसका आनंद लेते हैं और जिनको पढ़ने की आदत ही नहीं है हाँ? वो उनको अपने जब देखो तब घूमते फिर रहे हैं टीवी देखते फिर रहे हैं जब तक उनको नहीं पता चलता सबके साहित्य में क्या क्या है साहित्य तो बड़ी मूल्यवान सम्पत्ति देश की हुआ है किसी राष्ट्र की मूल्यवान सम्पत्तियों में से उस देश की साहित्य भी मूल्यवान सम्पत्ति होता है धर्म सम्पत्ति और कारखाने वगैरह ये तो बात की बात है कि साहित्य पर एक निर्माण संपत्ति होती है और उस संपत्ति का जो लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते नहीं करना चाहते तो बहुत लोगों ने कहा कि ऐसे लोग अभागी हैं जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो तो सारा ज्ञान कितने विद्वान लोग हो गए कितने कितनी खोज अनुसंधान जीवन में उन्होंने नाना प्रकार के अनुभव किए वो सब लोगों ने पुस्तकों में लिखा हुआ है तो पुस्तकों में समस्त ज्ञान विद्यमान है और वे लोग वास्तव में अभागे हैं जिनको पढ़ने का उन पुस्तकों के पढ़ने की आदत नहीं है रुचि नहीं है महरूब बहुत पढ़ते रहते हैं लिखा भी उन्होंने बहुत तो उन्होंने भी अपने अनुभव से देखो ऐसे लोगों की महानता ऐसी बात में है जो तो कैसी मूल्यवान बातें कैसी स्वभाव की बातें देते हैं सब व्यक्तित्व हो रोज समय निकाल करके दुनिया के काम तो बहुत लोग करते हैं लेकिन समय निकाल करके ये सब साहित्य पढ़ना चाहिए साहित्य ही उसका नाम है साहित्य के माने कहा हित के सहित जो हो सहित हित साहित्य जो हो और उसका अपतना कना दो साहित्य माने जिसके पढ़ने से व्यक्ति आगे तो हित ऐसा लिटरेचर साहित्य कहलाता है और लिखने कोई गंदा साहित्य भी होता है उसको पढ़ने से किसी व्यक्ति का हित तो नहीं होता इसलिए वो साहित्य के अंतर्गत नहीं आ पाता है। देखो अपने आप ही साहित्य एक सुरक्षित ज्ञान का भंडार है जिसमें कि गलत तल बातें जो कि व्यक्ति को हितकारी नहीं है उसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होती उस तो साहित्य के अंतर्गत स्वीकार ही नहीं की जाती आप देखेंगे स्टेशन के ऊपर तमाम उपन्यास आपको मिलेंगे नाना प्रकार की लेकिन उनकी कहीं लीक उनकी गिनती कभी साहित्य में नहीं आती और लिखो पहले तो उनको कुछ भी हो जाए लेकिन आप सुन सो हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा जाए तो उसमें उनकी शक्ति ये नहीं लिखा जाएगा कि इतने हजार उपन्यास लिखे गए जब हिन्दी साहित्य का विकास हुआ उसमें अमुक अमुक लिखा उनके नाम नहीं आए साहित्य के माने कल्याणकारी इसलिए लिटरेचर इंग्लिश का हो चाहे हिन्दी का हो ये सबके सब कल्याणकारी हैं इनको पढ़ना चाहिए सब बातें उसमें आती रहती थी तो ये है भगवान श्री राम जी की रणनीति है ये कि इस प्रकार से सीता जी का हरण करावे और उसके बाद समस्त निशाचरों का वध किया जाए इसमें भगवान स्वयं उठते हैं और समरकसते हैं बांधते हैं और ठंड के पीछे दौड़ते हैं तो और मृग लोग कटी परि कर बांधा और कर चाप चापर उसे सांधा और प्रभु लक्ष्मण कहा समताई जाते समय भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि विभिन्न चरता उठाई कि ये भाई बन्नत घुलते ही रहते हैं ये जब भी खूषण खसरा से मार दिया उनकी तादादारेरा मारी गई तो तत्काल वहां के मिशाकर तो मर गए लेकिन पृथ्वी तो के सब थोड़े मर गए दूसरे जो दूर थे निशाकर वो आकर के घूमने लगे आकर के वहां आई जाते थे फिर भी तो कहा कि देखो यहाँ पर बन्नत मिसाकर यहाँ बहुत है अब जहाँ हम लोग जो में आ गए हैं तो वो मिसाकर जरूर घूम रहे होंगे यहाँ पर आएंगे अब वो अगर सामने आ जाते हैं तो सामने आ जाते हैं नहीं तो कपटवेश बना करके भी आते रहते हैं वह भी बता दिया तो कहते हैं सी, सीता के रे कर फिर उन सीता की तरफ रक्षा करना और बुद्ध विवेक बल समय बिता ही अब देखो जी ये इतनी बात बताई बुद्धि विवेक से मैंने बुद्धि लगा करके मैंने ऐसे नहीं के हम वो आ गया कोई बनकर के कपटवेश धारण करके आ गया तो तुमने तो बस उसको जाने ही नहीं पाए तो अपनी बुद्धि लगाना विवेक भी लगाना समझना विवेक में कौन भला व्यक्ति है कौन बुरा व्यक्ति है इसको भी प्रयोग बनाना और अपना बल के भी प्रयोग करना उसमें अगर वो तुम जान जाओ कि निशाकर है तो उससे लड़ना भी लड़ कर के सीता जी की रक्षा करना और समय विचारी ये समय समय की बात है कि किस समय किस प्रकार की बुद्धि की कहाँ जरूरत है कहाँ विवेक की जरूरत है कहाँ बल की जरूरत है, है ये सब ध्यान में रखना अब ये तो दास लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि सीता जी का तुम ध्यान रखना इनकी रक्षा करना लेकिन ये अब इतना विस्तार कर दिया कि बुद्ध विवेक बल समय विचारी ऐसे तात्पर्य भी है कि व्यक्ति को अपने अंदर जो आसरी वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं अपनी बुद्धि से अपने विवेक से पहचानना चाहिए कि आसरी वृत्तियां कौन सी अपने विवेक से आशरी और दैवीय और आश्रय संपत्ति की जो वृत्तियां हैं डिस्क्रिमिनेट भी करना चाहिए कि कौन जो है आखिरी वृत्तियाँ हैं और कौन सी दैवी वृत्तियाँ हैं इनको अपने भीतर पहचानने की कोशिश करना चाहिए जो तो विवेक भी लगावे बुद्धि भी लगावे अपने अंदर अपनी सहायता के अपने अंदर अश्रु दबा करने का में भाग जाए नष्ट हो तो व्यक्ति को भी ये प्रयास करना चाहिए भगवान का आदेश है जो भगवान का आदेश लक्ष्मण को है वो समस्त जीवों को है कहीं कहीं लक्ष्मण जी को तो कहा जाता है कि ये है जीवों के आचार्य जीवों के जीवों को सम्मान दिखाने वाले लक्ष्मण जी हैं ऐसे बोलते हैं तो लक्ष्मण जी को जो भगवान नाम बोले जा रहे हैं इसके माने वो जीवों के लिए शिक्षा है जीवों को चाहिए कि अपनी बुद्धि का विवेक करते रहें विवेक भी लाते रहें कि अपने आप की विचार करके देखें कि क्या अच्छी बुद्धि है क्या बुरी वृद्धि है भले भाव क्या है बुरे भाव क्या है किन भावों को रखना चाहिए किन भावों को निकालना चाहिए ये सब अपने विचार करते और फिर बल का भी प्रयोग करते हैं जैसे मान लो कि दूषित वृत्ति कोई है किसी व्यक्ति को क्रोधा भी जाता है जिराता है क्रोधित होता है कटवचन बोलता है इस प्रकार